महाभारत आदि पर्व आदिपर्वतीत्याय अष्टक और यति का संवाद अष्टक उवाच यदा वसो नंदने कामे संवत्सरायुत सासता कितुग प्रधान हिवाच वसुधा मन्वद अष्ट ने पूछा राजाओं में प्रधान नरेश जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके दस लाख वर्षों तक नंदन नंदनवन में निवास कर चुके हैं तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए या तिरत ज्ञाति सुहेशनो वायथे वित्ते मानम वैहि तथा तत्र तत् क्षीण याति बोले जैसे इस इसलोक में जाति भाई अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं अष्टकवाच तस् कथम क्षीण पुण्या सम्मू्यते मेत्र मनोतिमात्र विशिष्टा कश धामोपयानी तदयि ब्रूहि क्षेत्र वित्व मतोमे अष्टक ने पूछा देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं यह बताइए क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं या तिवाच इमं भौमम नरकंते पतंत लालप्यम आरा नरदेवसर्वे ते कंक गोमाुबलासनाथे खीला वृवृद्धि बहुधा व्रजंती ये आती बोले नरदेव जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं वे सभी इस भौव नरक में आ गिरते हैं यहाँ वे गिद्धों गीदड़ों और कौवों आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्रादि रूप से बहुत विस्तार को प्राप्त होते हैं बल शब्द का अर्थ यहाँ कौवा किया गया है जो स्थौल्य सामर्स्य सैन्य से सुबल नाकाकशीरणोह अमरकोश के इस वाक्य से समर्चित होता है तस्मादर्जनीय नरेन्द्र दुष्ट लोके गर्हणीय चर्म आख्या इसलिए नरेंद्र इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया बोलो अब और तुम्हें क्या बताऊं अष्ट उच यदा तुता दंते वयां से तथा गृदा कंठा पतंग कथम भवंते कथमाभवते नौमन्यम नरकृणी अष्टक ने पूछा जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी गीध नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था ययातिर्वाच ऊर्धम देहाद कर्मणा जिम्बमा व्यक्त पृथिव्यारकंते पतंट नावेक्षकान् यति बोले कर्म से उत्पन्न होने और बहने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है इसी में वे पढ़ते हैं इसमें पढ़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते ष्टिम सहस्राण पतंत व्योमि तथा अशीतिम परिवराड़ी तान्वे तुदंत पतत प्रपातम भीमा भौमा राक्षसा दीक्षण धन कितने ही प्राणी आकाश स्वर्ग आदि में साठ हजार वर्ष रहते हैं कुछ अस्सी हजार वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दांतों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं अष्टक उवाच यदि न सस्ते नस्ते पततस्तुदे भीमा भौम राक्षसा तीक्षण दृष्टा कथम भवंती कथमा भवंती कथम भूता गर्भभूता अष्टक ने पूछा तीखे दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सजाते हैं वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं यया तिवाच अस्रमत पुष्पान पृखता अन्वेत तद्दे पुरुषे न श्रेष्ठ स वै तस्पत आपत वै सगर्भूत समुपेति त्र ययाति बोले अंतरिक्ष से घिरा हुआ प्राणी अस्त्र जल होता है फिर वही क्रमश नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तन्न रूप योनि का अनुसरण करता है गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है तदनंतर वही गर्भरूप में परिणित हो जाता है वनस्पति नौषधिश्चा विशंति अपोवायु पृथ्वी चातरिक्षम चतुष्प द्विपदम चापि सर्व एवं भूता गर्भभूता भवती जीव जल रूप से गिरकर कर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं जलवायु पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं अष्ट उच अन्यपुर गर्भ उ जाती आप चक्ष अष्टक ने पूछा राजन इस राज्य योनि में, आने वाला जीव, अपने इसी शरीर में गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है आप यह रहस्य मुझे बताइए मैं संशय होने हूं। के कारण पूछता हूँ शरीर भेदुच्छय चक्षु श्रोत्रे लभते के न ए तत्व सर्वक्ष पृष्ठ क्षेत्रज्ञ ताम तातम्याम सर्वे गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को आँख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए तात हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ माने आत्मज्ञानी मानते हैं या वायु ययातिवाच वायुसमुत्कर्षति गर्भयो नेतौ रतुष्परसापृक्त स तत्र तन्मात्रकार क्रमेण संवर्धयतीह गर्भ योले ऋतुकाल में पुंपरस से पुष्परस संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है वहाँ गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है सया जमान विगृहित संज्ञाधिष्ठा यथ तो मनुष्य सहोत्राभ्या वेदयती है शब्द सबई रूप्य चक्षुषा च वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है तब चेतनता का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है वह कानों में शब्द सुनता है आँखों से रूप देखता है घ्राण न गंधम जिह याथो रचा स्परस मनसा भेदभाव इके बिधे महात्मना प्राणभृताम चिरे नासिका से सुगंध लेता है जीवा से रस का आस्वादन करता है त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है अष्टक इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है अष्टक उच यह संस्थित पुरुषोदहते व निखन्यते अभावि पर अष्टक ने पूछा जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है पुरोधाय यतिकृतम वाम अन्याम ज्योनि पौनाग्रानुसारी हिवा देह भजते राज सिंह ययाति बोले राज सिंह जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राणयुक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है वैसे ही यह चेतन जीवात्मा स्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है पुण्याम योनिम पुण्यकृत व्रजंती जो कीटा पापा जोनि पापकृत व्रजाती कीटापतंगा से पापा न मे विवक्षा महानुभा चतुष्पद्विपद षट्पदाश तथा भूता गर्भभूता आख्यात में तिले नर्वयस्तु किं पृक्षसी राज सिंह पुण्यकर्ण्यवा मनुष्यपुण्यजोनियो में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं महानुभाव इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती नृपश्रेष्ठ इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर चार पैर छह पैर और दो पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया अब और क्या पूछना चाहते हो अष्टक उवाच किंचित कृप लात लोकान् मर्ता श्रेष्ठा तपसा विद्यवा ते पृष्ठ संसाव शुभान ये न गेत क्रमेढ़ अष्टक ने पूछा तात मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है वे लोग तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से मैं यही पूछता हूँ जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके वह सब यथार्थ रूप से बताइए ये आवाच तपस्मोदमश्चराजव सर्वूतानुकंप स्वर्गस् लोकस्थंति सतो द्वार सप्त महांति पुंसा नश्य मारेर तमोता पुनस सदैव संत ये आदि बोले राजन साधु पुरुष स्वर्ग लोक के साथ महान दरवाजे बतलाए हैं जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं उनके नाम ये हैं तप दान श्रम दम लज्जा सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया वे तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष के अभिमान रूपतम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं यह संत पुरुषों का कथन है अधियान पंडित मनो यो विद्या लोका न चाश्र फल दधाती जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपने विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है उसके पुण्यलोक अंतमान अर्थात बिनाशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उस फल उसे फल नहीं देता चुरी कर्म भयंकरणि भय प्रक्ष प्रख्य यथा कृता मानग्निहोत्र मान मौनम मननाधी मान यज्ञ अग्निहोत्र मौन अध्ययन और यज्ञ ये चार कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वो उल्टे भय प्रदान करते हैं न मान मान्यो मुदमादी तम न संतापम प्राप्त मान संत सतः पूजयती है लोके न साधव साधु बुद्धिम लभंते विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती इत्यामिति जिति यीव्रतम इतानी भयान आहुस्ता वर्ज्यान सर्व मैं यह दे सकता हूँ इस प्रकार यजन करता हूँ इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए ये चाश्रेयम वेदयंते पुराणम मनीष नो मान समार्गवृद्धम तद्वा श्रेयस्ते न पराम शांतिम प्राप्त जोत्य जो, जो सबका आश्रय है पुराण अर्थात कुटस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर एलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं इति श्री महाभारत आज परमी संभव पर्वडी उत्तरी आयाते नवति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर जायात विषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ